एवञ्च तत्र जिज्ञास्यते यदि धर्मः एव आनीयते चेत् तर्हिनां वैयाकरणानां नये उपचयरूप आगमः असम्भवः यतोहि नित्योनां कूटस्थैः अविचालिभिः अभी कारितव्य भाष्यकारेण उत्तर यदि आगम रूप उपचय नी क्रीय तरी शापत्ति सै अतः आदेशस्थले बुद्धिपरी नीक्रीय तथा आगमस्थले आगमरहितगम विशिष्टा बुद्धि कर्तव्या अर्थात अनागमकागमका आदेश त्र अर्दिगमः विधीयते अपि तु आयित्यस्य दायित्यस्य स्थाने दाप इति आदेशः विधीयते तर्हि अस्थानिवदादेशौ नावृत्तिदात्तस्य अस्थानिवद्भावेन दापि आदाय प्रणिदापयति इत्यादीनां सिद्धौ जडागम परिभाषा व्यर्थ पूर्व पक्ष तथ्य उपस्थाप्य सही साक्षात्घटक पदबोधित साक्षात्थनिया अस्थनी देश नौ सूत्र प्रवर्त है नुमा स्थनिया कुत कि यदि आनुमास्था देश भाव विषय की अस्थानी भाव प्रवृत्ति सुक्रियते, तदा अर्थ इति लाव अट्यूता कथमी चेत पा लट ले पालटट लायाट लुम लिंग छोटे लावस्थायानागम अद आनुवाकस्थनियापोधित अस्थनियादेश भाव अस्थानीव प्रवृत्ति अंगी क्रीय से तरी पति अस्थानी पाई आदेश अपा तरी पति आगम विशिष्ट अपायत्र आनीय पाघ्राधमास्तान् मानदान् इति सूत्रेण पिबादेशापत्तौ पिबा, पिबा आगमविशिष्टस्य स्थाने पिबादेशापत्तौ अपिबत् इति प्रयोगस्य सिद्धिर्न स्यात् अतः आनुमानिकशब्दानित्यत्ववारणाय कल्पितस्थान्यादेशभावविषये अस्थानिवदादेशो न विधौ इति सूत्रं न प्रवर्तते अपिबत् इति भाष्य तस्गमकाना सागमका देश अस्टावत् सूत्रेण इनमें गता